श्री राम कृष्ण की अंत्य लीला श्याम पुकुर के मकान में श्री राम कृष्ण उस समय कलकत्ते के बाग बाजार श्याम बाजार श्याम श्याम आदि अंचलों में अभिजात वर्ग के लोगों का आवास था श्याम बाजार कुछ शताब्दी प्राचीन है पूर्व में इस अंचल का नाम चार्ल्स बाजार था किंतु 18वीं शताब्दी में शोभा बसाक नामक एक धनाढ़ व्यक्ति ने श्याम मंदिर के उपास्य देव श्याम सुंदर अथवा गोविंद के नाम पर इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर श्याम बाजार कर दिया था श्याम मंदिर के निकट एक तालाब था इस कारण इसका नाम श्याम पुकुर पड़ गया श्याम पुकुर में शिवु भट्टाचार्य नामक एक नामी व्यक्ति रहते थे उन्हीं की दो मंजिल वाले भवन में श्री कृष्ण ने निवास किया था भवन के पश्चिम की ओर जो शिव मंदिर था वह आज भी यथावत है शिव मंदिर ही नहीं किंतु इस इलाके के रास्ते मकान आदि वैसे ही हैं परिवर्तन किंचित मात्र ही हुआ है श्री कृष्ण ने श्याम अंचल को जैसा देखा था आज भी वह काफ़ी अंश में वैसा ही है श्याम भगवान श्री कृष्ण की मधुर स्मृति से परिपूर्ण एक पवित्र स्थान है इस अंचल में वे अनेक बार आए वहाँ उनकी देवमानव लीला की जो अभिव्यक्ति हुई थी उसकी स्मृति सदा उज्जवल रहेगी इस इलाके में कुछ ऐसे भाग्यवान भक्त थे जिन्हें श्री राम कृष्ण को अपने घर ले जाकर चिंतित सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनमें उल्लेखनीय है नेपाल राज्य के प्रतिनिधि विश्वनाथ उपाध्याय कप्तान प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय मोटे ब्राह्मण और कालीपद पदघोष दाना काली, विश्वनाथ उपाध्याय पच्चीस नंबर श्याम पक स्ट्रीट प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय 40 नंबर रामधन मित्र लेन तथा काली पद घोष बीस नंबर श्याम पुकुर में रहते थे इसके अतिरिक्त श्री राम कृष्ण के कृपा प्राप्त कुछ और भक्त भी वहाँ रहते थे जैसे पूर्ण पूर्णचंद्र घोष नरेंद्रनाथ मित्र छोटा नरेन, देवेंद्र गोष, नरेंद्र देवेंद्र घोष अध्यापक नरेंद्र बन्दोपाध्याय तथा महामाया मित्र दाना की बहन पाठकों की सुविधा के लिए इस इलाके का एक मानचित्र संलग्न किया गया है श्याम बाजार का विद्यासागर स्कूल भी श्री रामकृष्ण की स्मृति से जुड़ा हुआ है उन दिनों यह मेट्रोपॉलिटन स्कूल श्याम बाजार शाखा के नाम से जाना जाता था और श्याम बाजार स्ट्रीट में अवस्थित था स्कूल के फाटक के पास एक वट वृक्ष था उस पेड़ के नीचे एक दरबान वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था मुगदर घुमाया करता था महेंद्रनाथ गुप्त इस स्कूल के प्रधान अध्यापक थे इस अंचल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी स्वयं श्री रामकृष्ण का यहाँ आकर रहना उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय यहाँ बीता था शुक्रवार 2 अक्टूबर अठारह के दिन वे 55 नंबर श्याम पुकुर स्ट्रीट के किराए के मकान में आए थे उनकी यह अंतिम लीला भक्तों और साधकों के लिए दुर्लभ संपदा है यह मकान गोकुल भट्टाचार्य का था नीला प्रसंग में इस घर का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है उत्तर की ओर मुक् करके मकान में प्रवेश करते ही बाएं और दाहिने ओर बैठने का चबूतरा तथा कम चौड़ा एक बरामदा दिखाई पड़ता था इसके कुछ कदम आगे बढ़ने पर दाहिने ओर ऊपर जाने का जीना और सामने आंगन था आंगन के पूर्व दो तीन छोटे छोटे कमरे थे सीढ़ी से ऊपर जाने पर दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण में विस्तृत एक लंबा कमरा था और वही सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट था तथा बाई और पूर्व पश्चिम की ओर कमरों में जाने का रास्ता था इस रास्ते से पहले बैठक के कमरे में जाने का द्वार था इसी कमरे में श्री राम कृष्ण रहते थे इसके उत्तर और दक्षिण की ओर बरामदे थे उत्तर का बरामदा अधिक चौड़ा था और पश्चिम की ओर दो छोटे कमरे थे एक में भक्त लोग रात को सोते थे और दूसरा श्री के रात्रिवास के लिए निर्दिष्ट था इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण के निर्दिष्ट कमरे के पश्चिम में एक कम चौड़ा बरामदा था श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाने के रास्ते के पूर्व की ओर छत पर चढ़ने के सीढ़िया और छत पर जाने के दरवाजे के बगल में चार हाथ लम्बा और चौड़ा एक छायादार चबूतरा था श्री इसी चबूतरे पर दिन भर रहती थी और श्री रामकृष्ण के लिए आवश्यक पथ्य आदि बनाती थी घर की सफाई और श्री राम के रहने के उपयुक्त व्यवस्था करने का दायित्व दाना काली ने लिया वह पास ही रहते थे इस विषय में पुथी के लेखक लिखते हैं श्री प्रभु के महाभक्त काली पदघोष उनका घर पास ही होने से बड़ा ही संतोष रहा जिस घर में प्रभु निवास करेंगे स्वयं उन्होंने अग्रणी होकर वहाँ की सफाई कराई देव देवियों के चित्र खरीदे चारों ओर की दीवालों पर उन्हें कतार से ठंगवाया बर्तन हाडी कलछी सन्डासी चटाई आसन चावल दाल इत्यादि प्रयोजन के अनुसार इन सब का आयोजन करने के लिए अपने ऊपर दायित्व लिया खर्च इन सब में जो हुआ वह सब ने जुटाया गिरीश सुरेंद्र मित्र बलराम बसु हरीश मुब्तफी नवगोपाल केदार बड़े भक्त राम दत, महेंद्र मास्टर खर्च आदि के लिए स्वामी शारदानंद लिखते हैं सुरेंद्र ने मकान का भाड़ा अकेले ही दिया था और बलराम राम महेंद्र गिरीश आदि ने मिलकर श्री राम कृष्ण देव तथा उनके सेवकों के लिए जो कुछ सामग्री आवश्यक हुई सभी जुटाई पहला श्री राम कृष्ण संतावन रमाकांत वसु स्ट्रीट में स्थित बलराम भवन में अवस्थान कर रहे थे वहाँ से पास के ही शाम पुकर वाले मकान में आप शाम के समय शुभ मुहूर्त में आ गए हैं उस दिन शुक्रवार था तिथि कृष्ण नवमी बैठक के कमरे में श्री राम कृष्ण का बिछौना बिछा हुआ था वजो ज्येष्ठ रामचंद्र दत्त दीपक लेकर श्री राम कृष्ण को कमरे के दीवारों पर टंगे चित्रों को दिखाने लगे श्री रामकृष्ण ने यशोदा और बाल गोपाल के चित्र देखे आपने अहिल्या तारण का चित्र भी देखा ठाकुर जब श्री चैतन्य के संकीर्तन का एक मनोरम चित्र देख रहे थे तो नौगोपाल घोष ने कहा इस तस्वीर में आप अपने आप को देख रहे हैं जब सेवक राखाल आदि रात को खाना खा रहे थे तो ठाकुर वहां गए कुछ वही इधर उधर घूमे और सभी के बारे में पूछा उसके बाद ठाकुर ने मास्टर महाशय से पूछा ठंडक है क्या मास्टर महाशय ने एक एक खिड़की को देखा कि ठीक तरह से बंद है या नहीं फिर उन्होंने ठाकुर को यह सूचित कर दिया यह सुनकर ठाकुर को ठाकुर को संतोष हुआ आप बेफिक्र हुए दूसरा श्याम पुकुर में श्री कृष्ण के अंतिम लीला के दृश्य एक के बाद एक प्रकट होने लगे श्री कृष्ण की सेवा तथा देख के लिए आवश्यक चीज़ें सब धीरे धीरे आ रही थी प्रारंभ में ही रसोई की व्यवस्था की गई थी स्वामी अभेदानंद ने लिखा है श्याम पुकुर के मकान में परमहंस देव और हम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए भक्तिमती सेविका गोलाप माँ आ गई थी स्वामी अद्भुतानंद ने कुछ ऐसा ही कहा है वहाँ उन लोगों को खाने पीने का कष्ट नहीं था जितने भक्त आते थे सब टोकरियों में खाने की सामग्री लेकर आते थे बहुत बार वे ठाकुर उन चीज़ों को गरीबों में बांट देने के लिए करते थे आज शनिवार है तीन अक्टूबर अठारह कृष्णा दशमी तिथि पुष्य नक्षत्र सुबह के समय मास्टर महाशय ठाकुर श्री राम कृष्ण के पास आए हैं उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण दो समस्याओं के समाधान के लिए व्यग्र हैं प्रथम आपके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की दरारों से ठंड आ रही थी दरारों को अच्छी तरह बंद करवाना आवश्यक है दूसरी समस्या थी पाखाने की में बैठने से ठंड लग रही थी अतः उसे चटाई से ढकना आवश्यक था थोड़ी देर बाद गोकुल के माँ की आवाज़ आई वह कमरे के बाहर खड़ी किसी से बात कर रही कौतूहल व श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से पूछा देखो देखो कौन है कुछ समय बाद कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर श्री कृष्ण की दृष्टि गई श्री कृष्ण मास्टर महाशय को अहिल्या तारण के इस चित्र को देखो आप स्वयं एकाग्रता से इस चित्र को देखते रहे चित्र ठीक से ठंगा नहीं था इसलिए ठाकुर ने बतलाया कि किस प्रकार टांगने से ठीक रहेगा भक्त कालीपद घोष ने ठाकुर से पूछा आपके लिए मक्खन से बनाया हुआ घी लाऊं क्या श्री राम कृष्ण हाँ थोड़ा सा ले आना कालीपद नहाने के लिए एक पटिया श्री राम कृष्ण नहीं नहीं ठाकुर के दक्षिणेश्वर से चले आने के तीन दिन पहले ताल तला के डाक्टर दुर्गा बंदोपाध्याय ने आपकी परीक्षा कर दवा की व्यवस्था की थी ठाकुर जितनी बार डॉक्टर को पूछ रहे थे क्या रोग अच्छा हो जाएगा उतनी ही बार डॉक्टर कहते रहे इस दवा को लेकर देखिए श्याम पकुर में आने के बाद ठाकुर ने लाटू से कहा रोग अच्छा होगा या नहीं यह तो बताया नहीं सिर्फ कहता रहा कि दवा लो वह दवा मैं नहीं लूँगा लाटू तो फिर आप वहाँ गए क्यों थे श्री राम कृष्ण अरे वह दक्षिणेश्वर में जो आता रहता था बहुत बार आया था अतः एक बार भी उसके यहाँ न जाऊं, वह ठीक नहीं रहता उसने कभी बुलाया तो नहीं इसलिए एक बार चला गया रात के दस बजे वह दक्षिणेश्वर पहुंचकर हर हृदय हृदय करके करके पुकारता था उसकी आवाज़ सुनकर हृदय को कहता अरे दरवाज़ा खोल दे हृदय दरवाज़ा खोल देता डॉक्टर आकर बैठ जाता पर एक शब्द भी नहीं बोलता था वापस जाते समय हृदय को कह जाता वहाँ आना अर्थात खुश दूंगा। डॉक्टर ही जानता है कि किन आँखों से उसने मुझे देखा था